अथर्वेदीय मुंडक उपनिषद के प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं इस खंड के द्वितीय मंत्र का विचार हो चुका है तृतीय मंत्र का विचार प्रारंभ होना है द्वितीय मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के अंतिम वाक्य में भाष्कर भगवान ने ये कहा था कि अभ्युदय की प्राप्ति का साधन शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते रहना ही है किंतु शास्त्र विहित कर्मों का सम्यक अनुष्ठान करना बड़ा कठिन है और उसमें विपत्तियाँ अनेक हैं कैसे विपत्तियाँ अनेक हैं इसे स्पष्ट करने के लिए तृतीय मंत्र हैं यश्याग्निहोत्रम अदर्शम अपूर्णमासम इत्यादि तृतीय मंत्र के अवतरण के रूप में भाष्य में कथम इस पद का प्रयोग है कथम का अर्थ है कि कैसे यह कर्मानुष्ठान रूप मार्ग में अनेक विपत्तियाँ हैं ये कथम इस शब्द से पूछा गया इसे स्पष्ट करते हुए तृतीय मंत्र में कहा जा रहा है कि अग्निहोत्री को वेद के द्वारा विहित तो जो दर्श पूर्णमाशादी कर्म है ये अवश्य करने चाहिए और वे भी जिस समय बताए हैं और जैसे बताए हैं ऐसे ही करने चाहिए तब तो कर्म का फलभूत अभ्युदय प्राप्त होता है अन्यथा जैसे शास्त्र ने वर्णन किया है कर्मानुष्ठान का वैसा नहीं होता है कर्मानुष्ठान तो वह फल का प्रापक न बन करके केवल अनुष्ठाता को आयास मात्र प्रदान करता है और वो शास्त्र विधि के अनुसार उन सब कर्मों का होना कठिन है ये तृतीय मंत्र में बताया जा रहा है इसलिए कथम इसके अवतरण में ये कहा गया था कि अग्निहोत्र की तथा दर्शादि कर्मों की अंगांगी भाव रूप संगति नहीं है तो जिस अग्निहोत्र का अग्निहोत्री का अग्निहोत्र दर्शादि से रहित है उस अग्निहोत्री को वह अग्निहोत्र दर्शादि से रहित अभ्युदय प्राप्त नहीं कराता ये आप कैसे कहते हो ऐसा कथम शब्द से पूछा गया उसका उत्तर मंत्र से दिया जा रहा है तो मंत्र का उच्चारण कर ले पूर्णमास य््निहोत्रुर्माग्रयनमतिथिवर्जित अहुतम वैश्विधि आ सप्तमान लोकान्हींस्ती तो यहाँ अग्निहोत्रम पद से ग्राह्य जो अग्निकर अग्निहोत्र कर्म है इसके कई एक विशेषण बताए गए हैं अविधिनातम तक अदर्शम अपूर्णमासम अचातुर्माश्यम अनाग्रयणम अतिथिवर्जितम अहुतम अवैश्वेव अविधिना हुतम ऐसे ये आठ विशेषण हैं अग्निहोत्र के और इन आठ विशेषणों से विशिष्ट अग्निहोत्र हिनस्थिका करता है और कर्म है लोकान लोकान्दर्शत्वादि अष्ट विशेषणों से युक्त अग्निहोत्र लोकों का हिंसक होता है लोकान हिनस्ती लोगों की हिंसा करता है हिंसा करना होता है नष्ट करना नष्ट करने का अर्थ है अग्निहोत्र करने वाले को अग्नि जिस इन लोगों की प्राप्ति न होने देना अग्निहोत्र किया जा रहा है लोक प्राप्त जिन लोक प्राप्तियों के लिए उन लोगों की प्राप्ति न होने देना यही लोगों की हिंसा है लोक यानी फल अग्निहोत्र का फल जो सप्तलोक है भूर भूअ स्व मह जनह तप सत्यम इन सप्त व्यारितियों, व्यारितियों के द्वारा बताए गए जो कर्म के फल ये सात लोक हैं इन्हें को कहा जाता है अभ्युदय ये कर्म फल है और इन कर्म फलों की प्राप्ति जो कर्म कराएँ तो माना जाता है कि वह उस फल का यजमान के लिए प्रापक बन गया संरक्षक बन गया उपलब्ध कराने वाला बन गया और कर्म हुआ यजमान ने खूब प्रयास किया और यजमान के द्वारा किया गया कर्म जिस फल के लिए यजमान ने किया सप्तलोक तो की प्राप्ति के लिए सप्तलोक तो में से कोई ना कोई लोक प्राप्त हो जाए इसके लिए और उनमें से एक भी लोक प्राप्त नहीं करा पाया तो माना गया कि यजमान के लिए वह लोक अप्राप्त हुआ तो और कष्ट भी हुआ वे हिंसा जैसी हो गई यजमान की उन लोगों की हिंसा कर दी फल प्राप्त नहीं करा पाया और तस्य ये दोनों दो सरोनाम यजमान के परामर्शक हैं यानी यजम से अग्निहोत्रम अदर्शत्वादि विशेषण विशिष्टम तस्य से आ सप्तमा लोकान तत् अग्निहोत्रीन वह अग्निहोत्र उस यजमान के कर्मफलभूत सात लोकों का हिंसक बनता है ऐसा अर्थ निकलेगा ये आठ विशेषण है जिन आठ विशेषणों से विशिष्ट अग्निहोत्र को बताया जा रहा है फल का अप्रापक उनमें से पहला विशेषण है अदर्शम तो दर्श नामक एक कर्म है वो अमावस्या पर होने वाले जो प्रधान तीन याग हैं और प्रयाज अंग है उसके उन्हें कहा जाता है सांग उन प्रधान तीन यागों को दर्श नाम से और पूर्णिमा पर भी तीन याग होते हैं प्रधान और अनुयाज उत्तरांग होता है और वे उन सब का समूह कहलाता है पूर्णमास और दर्श पूर्णमास पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत एक कर्मकांड में वाक्य आया कि स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है जो उसे चाहिए कि दर्श पूर्णमास कर्म का अनुष्ठान करें ये दर्श अभ्याम स्वर्ग कामो ये अर्थ है दर्श पूर्णमास कर्म का अनुष्ठान द्वारा अपने अभिष्ट स्वर्ग को प्राप्त करें ये अर्थ निकलता है उस वाक्य का और इसका कर्ता कौन है अधिकारी तो जो अग्निहोत्री दर्श पूर्ण मास का फलभूत स्वर्ग चाहता है सत्य काम है सत्य है कर्मफल स्वर्ग आदि सप्तलोक ये सत्य हैं और इन सत्य शब्दित कर्म फल को चाहने वाला जो अग्निहोत्री अग्निहोत्री होने से अग्निहोत्र तो करेगा लेकिन वह अग्निहोत्र यदि आदर्श है का मतलब दर्श नामक जो कर्म हैं उस कर्म से रहित हैं का मतलब अग्निहोत्री ने जीवन में दर्श नामक कर्म का अनुष्ठान किया ही नहीं मात्र अग्निहोत्र ही करता गया दर्श पूर्णमाशमा दर्श दर्श नामक याग का एक बार भी अनुष्ठान नहीं किया और अग्निहोत्र करता गया तो ऐसा अग्निहोत्र दर्श नामक कर्म से रहित होगा वर्जित होगा उसे कहा जाएगा आदर्श ये जो दर्श नामक कर्म के अनुष्ठान से रहित तो केवल अग्निहोत्र का अनुष्ठान है जिस अग्निहोत्रिका यश यानि जिस अग्निहोत्रिका अग्निहोत्र का अनुष्ठान तो हो रहा है लेकिन दर्श नामक कर्म जीवन में नहीं किया जिसने ऐसे अग्निहोत्रिका वह अग्निहोत्र आदर्श अग्निहोत्र सप्तमान लोकान्हीन स्थिति आ सप्तमान लोकानहीन अस्ति उसे जो कर्म फलभूत अभ्युदय अंत पाती सात लोक हैं इनमें से एक भी लोक की प्राप्ति नहीं करा पाता यह अर्थ निकलेगा तो जैसे अदर्शम ये विशेषण है अग्निहोत्र का तो इसमें दर्श याग और अग्निहोत्र याग इनमें अंगांगी भाव नहीं है यद्यपि जो अंगी होता है उसका अंगोन सहित तो अनुष्ठान हो जाए सांग अनुष्ठान हो जाए तो फल का संपादक होता है और अंगी का मात्र अनुष्ठान हो जाए और अंगों का अनुष्ठान नहीं हो जाए तो उसे विकलांग माना जाता है और जो विकलांग कर्म है वह अपने फल का संपादक नहीं बनता तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अग्नि अग्निहोत्र कर्म यजमान को सा, सात लोकात्मक अभ्युदय रूपी फल का प्रापक नहीं बनता कौन सा अग्निहोत्र तो जो दर्श नामक कर्मानुष्ठान से रहित अग्निहोत्रा है ये तो तब होगा जब दर्श को माना जाएगा अग्निहोत्र कर्म का अंग अग्निहोत्र हो जाएगा अंगी इनमें अंगांगी भाव हो तो माना जाएगा कि दर्श नामक अंग का अनुष्ठान न होने से विकलांग अग्निहोत्र कर्मफल का प्रापक नहीं बन पाता ये तब माना जाएगा जब पहले दर्श में अग्निहोत्र का अंगत्व निश्चित हो जाए किसी प्रमाण से लेकिन ऐसा कोई प्रमाण तो है नहीं अंगांगी भाव को बताने के लिए मीमांसा में छह प्रमाण माने हैं श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या और इन छह प्रमाणों में से कोई भी प्रमाण नहीं है जो ये बता दें कि अग्निहोत्र कर्म का दर्श कर्म अंग है इनके अंग-अंगी भाव को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है तो फिर दर्श जब अग्निहोत्र का अंग ही नहीं है तो उसका अनुष्ठान न होने पर केवल अग्निहोत्र का अनुष्ठान यदि होता है तो वह विकलांग कैसे माना जाएगा और कैसे उसमें फल प्रापक तो नहीं है करके कहा जाएगा यदि अंग होता अग्निहोत्र का दर्श तब तो दर्श रूपी अंग का अनुष्ठान रहित अग्निहोत्र विकलांग होने से फल प्रापक नहीं है कहना उचित होता एक शंका होती है इस शंका का समाधान करते हुए टीका में टीका करने कहा था कि यद्यपि इनमें अंगांगी भाव तो नहीं है श्रुतियादि प्रमाणों में से किसी प्रमाण से निश्चित किंतु ये अग्निहोत्री जो हुआ करते हैं उन्हें यावत जीवन यह श्रुति ये बताती हैं कि जीवन में कभी न कभी शास्त्र ने बताए हुए स्वर्गादि प्रापक दर्शादि कर्म करने ही चाहिए खाली नित्य कर्म अग्निहोत्र ही करता रहें इतना मात्र नहीं इससे तो खाली प्रतिवाय दोष से बचेगा किंतु सकाम कर्म स्वर्ग फल का प्रापक नहीं किया तो फिर स्वर्ग सात लोगों में से लोकांतर की प्राप्ति कैसे होगी मीमांसक सिद्धांत के अनुसार तो उसे करना पड़ेगा और वो नहीं किया अवश्य कर्तव्य है तो अग्निहोत्री ही अग्निहोत्र कर्म का भी करता है और दर्श का करता भी माना जाता है अग्निहोत्री को तो दोनों में एक कर्तिकत्व अग्निहोत्रा में और दर्श में एक कर्तिकत्व रूप संबंध होने से इस संबंध को लेकर के अग्निहोत्र का संबंधी बनेगा कौन आपका दर्श कर्म, और संबंधी होने से इनमें अंगांगी भाव जैसा हो जाएगा उसको अंग जैसा ही माना जाएगा विशेषण जैसा ही माना जाएगा ये टीका में लिखा था इस दृष्टि से ये यहाँ पर कहा गया कि अदर्शम अग्निहोत्र अग्निहोत्री न तद अग्निहोत्रम अदर्शम अग्निहोत्र आ सप्तमान लोकान हिनस्थिति ऐसा नहीं होगा आगे कहते हैं कि अपर्णमासम तो पौर्णमास तो भी एक कर्म है जैसे दर्श कर्म होता है अमावस्या पर होने वाले प्रधान तीन याग तथा उनका अंग भूत प्रयाज आदि पांच याग ये दर्श कहलाते हैं प्रयाजादी पंच अंगों के साथ प्रधान तीन याग इनकी संज्ञा है दर्श ऐसे पौर्णमास ये संज्ञा होगी अनुयाजादि अंगों के साथ प्रधान जो तीन याग हैं पूर्णिमा पर होने वाले वे है पौर्णमास कर्म और अपर्णमासम का अर्थ निकलेगा पौर्णमास नामक कर्मानुष्ठान से रहित जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र तो रोज हो रहा है किंतु जीवन में आई हुई जितनी पूर्णिमाएं हैं उनमें से एक भी पूर्णिमा में पूर्णमास कर्म जिस अग्निहोत्री ने नहीं किया माना जाता है उस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र कर्म अपौमा हुआ वह अपौमास तथा आदर्श कर्म अग्निहोत्र कर्म उस अग्निहोत्री के सात लोकों का हिंसक होता है हिंसक होता है मतलब हिंसक जैसा होता है क्या मतलब उसको उन सात लोगों में से एक लोक की भी प्राप्ति नहीं करा पाता ऐसे तीसरा विशेषण है अचातुर्माश्यम अदर्शम एक विशेषण हुआ अपूर्णमाशम दूसरा अचातुर्माश्यम चातुर्मास्य नामक भी एक कर्म है याग है और चातुर्माश्य नामक कर्म का जिस अग्निहोत्री ने जीवन में एक बार भी अनुष्ठान नहीं किया, उस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र माना जाएगा अचातुर्मा चातुर्माश्य नामक कर्म के अनुष्ठान से रहित तो केवल अग्निहोत्र वह उस अग्निहोत्री के साथ लोगों का हिंसक बनता है हिंसक जैसा बनता भाष्कर भगवान कहेंगे हिंसती इव हिन्तीस्ती आगे हैं अनाग्रयणम आग्रयणम एक कर्म है आग्रयणम वो होता है जब नई फसल आती है शरद आदि ऋतुओं में अभी जो बोया जाएगा वह शरद ऋतु में फसल आ जाएगी ना और उस फसल से कर्म किया जाता है जो नए अनाज से उसे कहा जाता है आग्रायण उस कर्म को वर्ष में दो बार होता है दो बार फसल आती है खेत में और पहला पहला जो खेत में निकलेगा अनाज तो उससे वो आग्रायन कर्म होता है तो माना जाता है वो आग्रायन कर्म अग्निहोत्री यदि करता है तो साग्रायन अग्निहोत्र होता है वह तो लोक प्रापक होता है और जिस अग्निहोत्री का जीवन में केवल अग्निहोत्र ही होता रहा और अग्रहण कर्म एक बार भी नहीं हुआ तो वह अग्निहोत्र माना जाएगा उस अग्निहोत्री का अनाग्रयणम अग्निहोत्र अनाग्रयण अग्निहोत्र हुआ और ऐसा अग्निहोत्र उस अग्निहोत्री को सात लोकों में से एक भी लोक का प्रापक नहीं बन पाता आ सप्तमान तोकान हिनस्थि से कहा और अतिथि देवो भव यह विधि वाक्य कहता है कि अतिथि का आदर सत्कार होना चाहिए और जिस अग्निहोत्री के यहाँ अग्निहोत्र तो हो रहा है लेकिन अतिथि का आदर नहीं होता तो माना जाता है उस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र अतिथि वर्जित है देवो भव इस विधिवाक्य का पालन उसने नहीं किया तो वर्जित हुआ और ऐसा अतिथिवर्जित अग्निहोत्र उस अग्निहोत्री को सात लोकों में से एक भी लोक का प्रापक नहीं बनता ये यस्य तस्य अतिथिवर्जित अग्निहोत्रिहोत्र आ सप्तमान लोकान्हीनस्ती इव ऐसा नुह करना और यग्निहोत्र अहूतम तो जिसका जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र अहुत है का मतलब जिस समय बताया है निश्चित उसी समय रोज का रोज अग्निहोत्र होना ही चाहिए प्रातः सायं एक निश्चित समय है उसके लिए आता है उदिते जुहोती अनुदिते जुहोती लेकिन एक बार यदि अनुदिते जुहोती शुरू किया है प्रातः काल आदित्य का उदय होने से पहले अनुष्ठान अग्निहोत्री का प्रारंभ किया अग्नि अग्निहोत्र का दो आहूतियाँ तो डालनी हैं तो रोज फिर सूर्योदय के पहले ही होनी चाहिए ये नहीं कि कभी नींद जल्दी खुल गई तो सूर्योदय के पहले और कभी नींद नहीं खुली तो फिर सूर्योदय के बाद ये निश्चित समय नहीं हुआ तो अहुतम का अर्थ है जो समय निश्चित है उस समय में होत नहीं हुआ अग्निहोत्र आहूतियों का अनुष्ठान नहीं हुआ तो अहुतम अग्निहोत्रम माना जाएगा समय पर न किया हुआ अग्निहोत्र माना जाएगा ऐसा अग्निहोत्र भी क्या करता है लोक का प्रापक नहीं बन पाता आगे कहते हैं कि यश अग्निहोत्रम अवैश्वेव तो अवैश्वेवम का भी अर्थ है अदर्शम के तरह ही तो वैश्वदेव भी याग हैं कर्म हैं तो वैश्वदेव नामक कर्म का अनुष्ठान जिस अग्निहोत्री ने जीवन में कभी नहीं किया अग्निहोत्र करता गया तो उस अग्निहोत्री का वह अग्निहोत्र हो जाएगा अवैश्वदेव अग्निहोत्र ऐसा अवैश्वदेव अग्निहोत्र उस अग्निहोत्री को सात लोकों में से एक भी लोक का प्रापक नहीं होता ये यग्निहोत्रम अवैश्वेव तद्अग्निहोत्रम आ सप्तमान लोकान्हीन अस्ती ऐसा अनुय होगा ऐसे आगे कहते हैं कि मान लो निश्चित समय पर भी कर रहा है अग्निहोत्र लेकिन विधिवत नहीं कर रहा है समय पर करना है और जैसा शास्त्र विधि है ऐसा ही करना है समय पर तो करता है रोज यदि सूर्योदय के पहले करता है तो हमेशा सूर्योदय के पहले कर रहा है लेकिन विधि का पालन नहीं कर रहा है तो उसे कहा जाता है अविधि ना हुतम अविधि पूर्वक अनुष्ठान हो रहा है समय से तो हो रहा है अहुतम का तो अर्थ है असमय पर कर रहा है विधि के अनुसार भी यदि करता है लेकिन आ समय पर करता है समय पर नहीं करता और अविधिना हुतम से लेना करता है समय पर किंतु विधि पूर्वक नहीं करता तो ऐसा अग्निहोत्र भी उस अग्निहोत्री का अग्निहोत्री को प्राप्त नहीं करा पाता सात लोगों में से एक भी लोग तो अविधिना हुतम इस प्रकार ये आठ विशेषण हो गए दर्श से लेकर के अविधिना हुतम तक इन आठ विशेषणों से युक्त जो हो अग्निहोत्र कर्म उसे कर्ता बनाइए हिनस्तिक क्रियापद का और कर्म होगा आसप्तमान लोकान तो सत्यलोक सहित जो भू से प्रारंभ करके सातवां लोक है सत्य लोग वहाँ तक के सभी लोगों का हिंसक जैसा होता है हिनस्ती में ईव जोड़ना है हिनस्ती हिन्स्व ऐसा क्योंकि कोई अग्निहोत्री ऐसे भी तो हैं जो अग्निहोत्र भी करते हैं और दर्शादि भी करते हैं तो उन्हें तो वह सदर्शादि अग्निहोत्र इन सात लोगों का प्रापक बनेगा ना और हिंस हिन्स्थी शब्द का मुख्यार्थ ही लेंगे यदि कि उसका नाश ही कर देता है वो सातों लोगों का तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे यदि तो फिर जो सदर्शादि अग्निहोत्र करने वाले अग्निहोत्री हैं वो कौन से लोग को प्राप्त कर पाएंगे सातों लोक नष्ट हो गए तो इसलिए हा हिंसा है बस वो उस यजमान को उन लोगों की उपलब्धि न हो पाना उस कर्म से नहीं नहीं हाँ, ये अहुतम और अविधि ना ये दो विशेषण नहीं होने चाहिए ये तो इससे विपरीत विशेषण हुआ हुतम यानी समय पर होता है शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र होता है और साथ में दर्शका मात्र अनुष्ठान हुआ बाकी का नहीं भी हुआ तो स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा दर्श पूर्णमास का क्योंकि दर्श पूर्णमास अभ्याम स्वरूपाम का है ना चाल हां मिलेगा वो मिलेगा, मिलेगा। अग्निहोत्र भी करेगा और सांग दर्श पूर्णमास करता है तो इतने मात्र से वो हो जाएगा एक लोक तो प्राप्त किसी न किसी कर्म का दूसरे सकाम कर्म का अनुष्ठान भी होना चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार मात्र यही कर रहा है एक नित्य कर्म ही तो प्रत्यवाय से तो बचेगा फल नहीं मिलेगा अभ्युदय नहीं मिलेगा तो भाष्य हैं भाष्य को देखिए देखिएहोत्री नो यश सर्वनाम है अग्निहोत्री का परामर्शक है तो जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र कैसा है तो आदर्शम इन्हने दर्शाख्य न कर्मणा वर्जितम दर्श कर्म से रहित है जिस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र उसे कहा जाएगा आदर्श अग्निहोत्र वह आदर्श अग्निहोत्र उसे लोक का प्रापक नहीं होता तो अग्निहोत्री नो अवश्य कर्तव्यवादर्शस् कहते हैं जो अग्निहोत्री हैं उसे जीवन में अभ्युदय चाहिए तो अभ्युदय का हेतुभूत दर्श कर्म का अवश्य अनुष्ठान करना ही चाहिए इसलिए अवश्य कर्तव्यत्व है दर्श याग में अग्निहोत्री के द्वारा और वो अवश्य कर्तव्य दर्श कर्म नहीं किया केवल अग्निहोत्र ही करता गया तो फिर वह अग्निहोत्र दर्श का जो फल है वो प्राप्त नहीं करा पाएगा आगे कहते हैं अग्निहोत्र संबंधी अग्निहोत्र विशेषण इव बती तो अग्निहोत्र संबंधी ये दर्श का विशेषण है यानी दर्श कर्म अग्निहोत्र संबंधी ऐसा अनु करिए जो अग्निहोत्र कर्म हैं उसका संबंधी है दर्श और संबंध क्या है तो एक नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा समान कर्तृकत्व समान कर्तृकत्व यानी एक कर्तिकत्व अग्निहोत्र का कर्ता है अग्निहोत्री और दर्श का कर्ता भी अग्निहोत्री ही है तो इसलिए एक कर्ता जिन दो कर्मों का है उन दो कर्मों में आपस में एक कर्तिकत्व संबंध बनता है समान कर्तृकत्व सम्बन्ध बनता तो समान कर्तृकत्वात् दर्शस् जो दर्श हैं उसका समानकर्तृकत्व रूप सम्बन्ध है और इसीलिए क्या होगा फिर अग्नि होत्र विशेषणम ईव तो समान कर्तृकत्व संबंध को लेकर के वह अग्नि होत्र का विशेषण जैसा विशेषण होगा संबंधी होने से विशेषण भी विशेष्य का संबंधी हुआ करता है ना ऐसे अग्निहोत्र विशेष्य हुआ और उसका संबंधी है दर्श संबंधी होने से विशेषण हुआ विशेषण होने से अंग जैसा है और विशेषणम इव बवती और तद अक्रियमानम तत यानि अग्न अग्निहोत्र कर्म का संबंधी रूप विशेषणात्मक दर्श कर्म ये तत् शब्द से लेना है हाँ ये वह शब्द इसलिए जोड़ दिया कि साक्षात्बंधी नहीं है परंपरा संबंधी है इसलिए परंपरा संबंध होने से विशेषण जैसा है ये दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है वही एक नंबर टिप्पणी में ही कि तस्य तरपरा संबंधित तस्य ते दर्शन परंपरा संबंधित अग्निहोत्र का संबंधित तो है लेकिन साक्षात्बंधी नहीं परंपराया एक कर्तकत्व होने से इसलिए अग्निहोत्र का वो विशेषण जैसा है संबंधी होगा तो विशेषण ही होगा ये विशेषण जैसा है इसीलिए क्या होगा कि कहते हैं तद अक्रियमानम तत यानी वो दर्श कर्म अक्रियमानम यदि नहीं करते हैं और केवल अग्निहोत्र होता है तो वह आसप्तमान लोकान हीनस्ती उसके साथ अन्वय जाएगा आगे हैं तथा तो अपौर्णमा अपि अग्निहोत्र विशेषण दृष्ट्य जैसे दर्श कर्म में अग्निहोत्र विशेषण हैं परंपरया ऐसे ही पौर्णमासादि जो यहाँ बताया जा रहे हैं पौर्णमास चातुर्मास वैश्वदेवादि इनमें भी परम्पराया अग्निहोत्र विशेषणत्व समझना ये लिखते हैं कि तथा तथा यानी दर्श पूर्ण कर्म के तरह ही पौर्णमास पौर्णमासम इत्यादि में भी अपौर्णमासम इत्यादि में भी अग्निहोत्र विशेषण द्रष्ट्य आदर्श जैसा अग्निहोत्र का विशेषण है ऐसे आपके अग्निहोत्र का विशेषण अपर्णमासम इत्यादि भी होंगे परंपराया अग्निहोत्र अंगत्वस्य अंगशिष्टवात्मा तो यानी क्यों अग्नि मासम इत्यादि भी अग्निहोत्र के विशेषण बन मन रहते तो इसलिए कि अग्निहोत्र अंगत्वस्य अविशिष्टत्वात् अग्निहोत्र अंगत्व यानि संबंधित्व परंपरा या सामानकर्तृकत्व रूप संबंध से संबंधित्व संमंध अग्निहोत्र का होने से दर्श के तरह ही पौर्णमासादि में भी इसलिए वो विशेषण जैसे विशेषण है अग्निहोत्र अंगत्वस्य अविशिष्टत्वात् से अविशिष्टत्वात् बता और अपौर्णमासम का अर्थ करते हैं पौर्णमास कर्म वर्जित जैसे अदर्शम का अर्थ है दर्श कर्म रहित ऐसे ही अपौर्णमासम का अर्थ निकलेगा पौर्णमास कर्म रहित अचातुर्माश्यम का अर्थ निकलेगा चातुर्माश्य कर्म वर्जित और अनाग्रयण का अर्थ करते हैं आग्रहण शरदादि कर्तव्यम आग्रहण शब्द का अर्थ हैं शरदादि ऋतु विशेष में नए धान्यादि से किए जाने वाले कर्म वे हैं आग्रयन नाम से कहे जाने वाले और तच्च न क्रियते यस्य। और तत यानी वो आग्रयन नामक कर्म जिस अग्निहोत्री के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं और केवल अग्निहोत्र कर्म हो रहा है तो वह अग्निहोत्र कर्म माना जाएगा अनाग्रयणम आग्रयन नामक कर्म से रहित और अतिथिवर्जितंच इसका अर्थ करते हैं तथा अतिथिवर्जितंच यानी अतिथिपूजन च अहनी, अहनी अक्रीय यो तो अतिथिदेवोभव के अनुसार अतिथि का सम्मान ज़रूर होना ही चाहिए और रोज़ रोज़ रोज भी आने वाले अतिथि हैं तो उनको रोज़ रोज, रोज उनका सम्मान होना ही चाहिए तो उस दृष्टि से अग्निहोत्री जो अग्निहोत्र तो कर रहा है लेकिन अतिथि का आदर सत्कार नहीं कर रहा है तो उस अग्निहोत्री का अग्निहोत्र माना जाएगा अतिथिवर्जितम अग्निहोत्र और अहुतम का अर्थ करते हैं अच्छा आग्रयणम के विषय में टीका में था थोड़ा एक वाक्य उसे देखिए टीका में शरदादि कर्तव्य में जो भाष्य में वाक्य था ना उसके विषय में लिखते हैं कि शरदादिशु नूतन अन्न न कर्तव्य आग्रहण कर्म तो शरदादि ऋतुओं में जो नया अन्न आता है उससे किया जाने वाला जो कर्मा वो आग्रहण कहलाता है आगे हैं अहुतम तो का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान स्वयं सम्यक अग्निहोत्रकाले अहुतम् अहूतम ये अहूतम का अर्थ है कि जिस समय निश्चित किया है अग्निहोत्र करने का उस समय पर वो समय स्वयं ने निश्चित किया शास्त्र तो कहता है उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति इन दो में से किसी एक समय करो लेकिन हमेशा फिर उसी समय करना है तो स्वयं ने निश्चित किया हुआ जो अग्निहोत्र का समय है उस समय पर नहीं अग्निहोत्र किया गया तो उसे कहा जाता है समय पर अभूत अहुत। तो अभूतम निश्चित समय पर नहीं हुआ ऐसा अग्निहोत्र और अवैश्वेवम का अर्थ करते हैं अदर्श्यादिवत अवैश्वेव वैश्वेव वैश्वदेव कर्मवर्जित तो जैसे अदर्श अपूर्णमासम इत्यादि विशेषण हैं अग्निहोत्र के ऐसा अवैशदेव भी अग्निहोत्र का विशेषण है परंपराया विशेषण है और अवैश्वेव शब्द का अर्थ कर दिया वैश्वदेव कर्म वर्जितम वैश्वदेव नामक कर्म का अनुष्ठान जिस अग्निहोत्री के द्वारा नहीं हुआ ऐसे अग्निहोत्री का अग्निहोत्र माना जाता है अवैश्वदेव अग्निहोत्र वैश्वदेव कर्म वर्जित अग्निहोत्र और अविधिना का अर्थ करते हैं हूयमान अपि अविधिनातम न यथाहूतम इति तत्त तो अग्निहोत्र समय पर कर रहा है लेकिन विधिवत नहीं कर रहा है उसे कहा गया शास्त्र विधि के अनुसार अभूत अग्निहोत्र ऐसे विशेषणों से विशिष्ट अग्निहोत्र जिस यजमान को अभ्युदय प्राप्त होना चाहिए जो वह अभ्युदय प्राप्त नहीं करा पाता जिस अभ्युदय के लिए किया जा रहा था वह अभ्युदय रूप फल नहीं देता उसे आगे कहते हैं कि एवं हाँ, अवैश्वदेवम के विषय में भी टीका में एक वाक्य है कि अदर्शादिवत अवैश्वदेवम इति विशेषणम तो जैसे अदर्शादि विशेषण है ऐसे अवैशदेव भी अग्निहोत्र का विशेषण है वैश्वदेवस्य अग्निहोत्र अनंगत्वेपि भी आवश्यकवात्थ जो वैश्वदेव है वह अग्निहोत्र का अंग न होने पर भी जैसे दर्शादि अग्निहोत्र के अंग नहीं हैं लेकिन परम्परया एक कर्तिकत्व रूप संबंध से संबंधी होने से विशेषण जैसा माना गया ऐसे ही वैश्वेव याग भी अग्निहोत्र के द्वारा अवश्य कर्तव्य होने से एक एककर्तृकत्व रूप परंपराया संबंध से विशेषण जैसा होगा भाष्य में है एवं दुस्संपादित असम्पादित अग्निहोत्रादी उपलक्षित कर्म करोति? इति उच्यते तो कहते हैं इस प्रकार जो दुस्संपादित हैं यानी सदोष अनुष्ठित है कोई कर्म सांग अनुष्ठित नहीं हुआ या शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हुआ तो माना जाता है उसे दुस्संपादित और असंपादितम वा अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म और किया ही नहीं तो तीन प्रकार होते हैं एक किया किंतु शास्त्र विधि के अनुसार नहीं किया सदोष हुआ एक किया ही नहीं और एक शास्त्र विधि के अनुसार सकलांग कर्म हुआ इनमें से अभ्युदय की प्राप्ति कराएगा तीसरा शास्त्र विधि के अनुसार सकलांग कर्म हुआ वह तो उस कर्ता यजमान को जिस अभ्युदय के लिए किया था वह अभ्युदय प्राप्त होगा और बाकी नहीं किया या किया किंतु सदोष किया तो वह अभ्युदय का प्रापक नहीं होता इस दृष्टि से लिखते हैं कि दुस्संपादितम असम्पादित अग्निहोत्रादि उपलक्षितम कर्म सदोष अनुष्ठित या अनुष्ठान ही नहीं किया ऐसा कर्म अनुष्ठित कर्म किम करोति वो क्या करता है तो कहते हैं इति इति्यते ये प्रश्न होने पर उसका उत्तर दिया जाता है आ सप्तमान यानी सप्तम सहितान तस् कर्तुर लोकान हीन स्थिति आ सप्तमान में आ शब्द हैं आंग उपसर्ग अभिविधि अर्थ में तेन सह अभिविधि होता है तो सप्तम शब्द के साथ जुड़ा हुआ आंग उपसर्ग अभिविधि अर्थ में होने से वो बताएगा सप्तम शब्द के अर्थ के सहित इस अर्थ में होगा तो पृथ्वी लोक से गिनते हैं तो सातवां लोक होता है सत्य लोक इसलिए सप्तम शब्द से लिया जाएगा सत्य लोक को तो सत्य लोक सहित ये जो पृथ्वी से लेकर के फिर तब तक वो हो जाते हैं छ ये छ और सप्तम वो सत्यलोक ऐसे इन सात लोकों में से किसी भी लोक का प्रापक न होना ये इन लोकों की हिंसा जैसी हिंसा है ये कहते हैं तो आ सप्तमान यानि सप्तम सहितान तस्य तस् लोकान हीनस्ति यानी हिनास्ती इव सीधे लोकों को नष्ट कर, नहीं करता है लोक नष्ट ही होंगे तो फिर दूसरे विधिवत तो सांग कर्म का अनुष्ठान करने वाले किस लोक में जाएंगे फिर वो लोक ही नहीं रहेगा तो इसलिए लोक को लोक की हिंसा करता करते हिंसा जैसा करता वो लोक प्राप्त नहीं कराना यजमान को ये उसकी हिंसा जैसी ही हो गई ऐसा क्यों कहते आयास मात्र फल तो सदोष अनुष्ठान करते समय आयास तो हुआ खूब कष्ट करके प्रयास करके कर लिया कर्म लेकिन फल नहीं पाया तो हिंसा जैसी हो गई तो सम्यक क्रिय माने कर्मसु कर्म परिणाम अनुरूपेण भूरादय सप्तंता सप्तलो का फल प्राप्यते तो जब अग्निहोत्रादि से उपलक्षित दर्श कर्मों का सम्यक अनुष्ठान होता शास्त्र विधि के अनुसार सांग अनुष्ठान होता है तो फिर उन कर्मों का जो परिणाम है यानी अपूर्व है पुण्य विशेष हैं उसे कर्म विपरी कर्म परिणाम कहा जाता है कर्म तो स्थूल है कुछ दिनों में संपन्न हो जाता है उसका स्थूल रूप नष्ट हो जाता है और अपूर्वात्मक जो पुण्य विशेष है वह बना रहता है वो तब तक बना रहेगा जब तक उसका फल भोग करके शांत नहीं होता फल भोग करा करके ही समाप्त तो होगा इसलिए यही उसमें सत्यता है ना तो कर्म परिणाम शब्द से लेना वह अपूर्वक पुण्यात्मक अपूर्व को और वो पुण्य एक जैसा नहीं है सबका किसी का पुण्य है पृथ्वी लोक में ही उत्कृष्ट मनुष्य का जन्म का तो किसी का है भूव लोक में शरीर धारण करके वहाँ का सुख भोगने का किसी का है स्वर्गलोक का किसी का है फिर उसे आगे वाले महाजन तप सत्य तो पुण्य का तारतम्य है ना उस पुण्य का जो तारतम्य उसे कर्म विपरिणाम शब्द से लेना और उस कर्म विपरिणाम के अनुसार अग्निहोत्री जो शास्त्र विधि के अनुसार दर्शादि कर्म भी कर रहे हैं तो कर्म भी अलग अलग प्रकार के सभी अग्निहोत्री एक ही कर्म नहीं करेंगे अलग अलग कर्म करेंगे उनसे अपूर्व भी अलग अलग होगा उनमें तारतम्य होगा उस तारतम्य के अनुसार कर्म से जन्य परिणाम शब्दित पुण्य के तारतम्य के अनुसार भूरादय सत्यन्ता सप्तलो का फलम प्राप्य तो भूलोक से लेकर के सत्यलोक पर्यंत के जो सात लोक हैं ये कर्म के फल हैं ये प्राप्त होंगे हम प्राप्यंते बहुवचन है अच्छा इसमें डबल तकार छपा है प्राप्यन्ते हैं यदि तो ठीक है और पाप प्राप्यते ऐसा एक वचन है तब भी फलम ये एक वचन होने से वो हो जाता है यदि बहुवचन है तो लोका प्राप्यंते आधा तकार है भूरादयह बहुवचन है वो तो भूरादय सत्यंता सप्तलोका प्राप्यंते तो बहुवचन हो जाएगा लेकिन इसमें तो डबल तकार छपा है तो तकार तो डबल जरूरी नहीं है और एक वचन यदि होता है तो फलम प्राप्यते ये फलम एक, एक वचन है वह फलम शब्द है कि नहीं फलम को लेकर के एक वचन और फलम यदि नहीं है तो लोका प्राप्यते बहुवचन हो जाएगा नहीं तो फलानि प्राप्य ऐसा हो जाता ते लोका भूतेन अग्निहोत्रादी कर्मणा तो अप्राप्य हिंसते इव आयासम तो अव्यभिचारी हिनस्ती उच्यते तो लोकायने कर्मों सहित अग्निहोत्र से प्राप्त होने वाले लोक केवल अग्निहोत्र का अनुष्ठान हो रहा है और दर्शादि में से कोई कर्म नहीं हुआ तो उससे ये प्राप्त नहीं होंगे तो ये कहा कि एवं भूते ना अग्निहोत्रादि ना कर्म ना, एवं भूत अग्निहोत्रादि कर्म है अदर्श अपूर्णमासादि से विशिष्ट अग्निहोत्रादि कर्म और उससे यह लोक अप्राप्यत्वात भूरादि लोग प्राप्त होने वाले नहीं हैं इसलिए माना जाता है कि हिंसियंत युव उनकी हिंसासी हो रही है किंतु कर्म करने वाले के लिए आयास तो जो विधिवत करते हैं उनको भी आयास करना होता है किंतु फल प्राप्त होता है और विधिवत नहीं करते हैं दर्शादि से रहित मात्र अग्नि होता रहे तो आयास तो ही है इसलिए कहते हैं आयासस्तु के आयास मात्रंतु अव्य विचारी आयास तो जरूर दोनों को हो रहा है अतः हिनस्ती इति्य थी इसलिए हिंसा करता है ऐसा माना गया आ सप्तमान लोकान का एक अर्थ हुआ भूलोक से लेकर के सत्यलोक तक के लोक दूसरा अर्थ एक किया जा रहा है इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल पिंडदानादि अनुग्रहण व इससे पूर्ववर्ती तीन पीढ़ी उत्तरवर्ती तीन पीढ़ी और स्वयं यजमान ऐसे सात को सप्तलोक शब्द से लिया जा रहा है इस पर चर्चा कल की जाएगी ओम भद्रंकरण